श्री गुरु चरण सरोज गजम सुधारायम चंद्र की गयन सुख हनुमान की सिंहति पुरुदारे इनके दस प्रताप के आगे समली रवि शीतल लागे कवियनाथ रवि कर स्वयंबर भूपण नीता सिम के शुभ एक सरासन का हरे सकल वीर बरियारा तीन लोक महदेव भटमानी सब कै सकति संबन भानी सक उठाए सरासुर मेरू तो ही कौतुक शिवि सभा परा पावा तहा राम रघुवंश मणि सुनिय मामिपाल छाप प्रयास दिन गज पंकज माल पंकज माल सिम चंद्र की गय करु मान की गयिशंत करण अयोध्या में राजसभा में महाराज दशरथ के दरबार में लोगों से उन्होंने पत्रिका दी महाराज दशक ने उसे बार बार कहा। और तो दूसरों को अपने पास उठा करके उनसे ज्यादा विस्तृत जानकारी के लिए पूछने लगे और उनसे पूछा कि तुमने क्या देखा उन दोनों को तो एक श्याम वरण एक गौरवरण धारण किए ऐसे उनको राम और लक्ष्मण को काफी ने देखा विश्वामित्री के साथ थे वो जरू जी ने उनको कैसे पहचाना ये सब उनसे पूछने लगे उससे उत्तर में फिर ये है, तो है दूत लोग भगवान राम की महिमा बताते कि की कोई भगवान ऐसे थोड़े हैं राम के जो उनको कई ढूंढना पड़े पहचानने में कठिनाई हो वो तो महान है हैं, हर जगह उनको हर कोई व्यक्ति उनको समझ सकता है पहचान सकता है तो ये कहते हैं कि जैसे आप महान राजाओं में श्रेष्ठ हैं तैसे आपके तुम्हारे पुत्र भी बड़े ही श्रेष्ठ हैं उनके उनके लिए कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं पूछने योग न बने तुम्हारे क्या वो तुम्हारे पुत्र कहा पूछने की बात नहीं है कैसे पहचाना कैसे जाना है ये सब बातें पूछने की नहीं है वो तो स्वयं ही समझ लेना चाहिए जानता तो है कि सब कोई जानता पुरुष सिंह तो कुरुजी तो तो तो तो अब ऐसे व्यक्ति को कौन से पूछने की बात है जो पुरुष सिंह है तीनों क्र में प्रकाशित है वो कहीं छिपा रह सकता है पहले बताया उनका राम लक्ष्मण जिनके विश्व विभूषण पहले बताया भगवान विश्व विभूषण सारे विश्व के में एक पद्धति व्यक्तित्व का है बड़े ही सुंदर हैं, बड़े ही आकर्षण हैं, दिव्य हैं, ये पहले कहा फिर उनके ऐश्वर्य का भी वर्णन कियाकी तो शक्ति भी कहीं छुपी नहीं है और तीन पुरुज तीनों लोगों में वो प्रकाशित तीनों लोग उनको जानता है सब लोग जो है उनको तो भगवान राम को जानते हैं समझते हैं किसी वो छपे नहीं हैं सब लोगों में प्रकाश उमान सभी लोगों में अन्य सब लोग की जितने भी व्यक्ति है वो हो उनके सामने ठीक हैं चाहे स्वर्ग हो चाहे वृद्ध लोगों हो चाहे काोक हो तो भगवान राम जहाँ हैं वहाँ उनके कारण से वो सब व्यक्तियों में से श्रेष्ठ अधिक प्रकाश उमान युद्ध उपलब्ध तो होते हैं ज्ञात होते हैं इसलिए हो वो उनको पहचानना कोई कठिन नहीं है कोई छपे नहीं रहते इस प्रकार से जान जाते हैं जिनके प्रताप के आगे सस रविशी रविशीतल रागे उनका यश भी है उनका प्रताप भी है तो ऐसे सच्ची प्रतापी व्यक्ति वो हो वो कहीं छे नहीं उनको सब लोग जानते हैं तो कहते हैं उनके यश प्रताप उनका यश प्रताप कैसा है सस रविशी रविशीतल रागे उसके सामने चंद्रमा जो है नलीन लगता है और सुरेशीतल लगता है चंद्रमा का उदाहरण दिया जाता है यश के लिए व्यक्ति का यश कैसा है चंद्रमा के समान धवल है चंद्रमा के समान यश का उदाहरण दिया जाता है सारे संसार में जैसे चंद्रमा का प्रकाश छाया हो ऐसे व्यक्ति का यश छा जाता है शीतल सुखदायक यश प्रताप जो है उसमें ताप है मानी जिसमें की वीरता है बल है तेज है ये लक्षण उसमें प्रताप में है तो उसका उदाहरण दिया जाता है सूर्य के समान प्रताप ही है दूसरा उदाहरण तो कहते हैं भगवान राम ये शस्वी भी हैं प्रतापी भी है ये शस्वी इतने हैं जो के की चंद्रमा जो उनके सामने सीता <सथिका> है और प्रतापमान इतने हैं कि सूर्य का ताप भी उनके सामने ठंडा है उनसे भी ज्यादा <सथिका> प्रतापी है इस प्रकार से अब ये कहने से ऐसा लगता है जैसे कि एक संसारी व्यक्ति हो तो उसके लिए ऐसा लगे की बहुत बढ़ा चढ़ा करके बात कर दी गई है ऐसे होता थोड़ा है कितना ज्यादा कैसे होगा केवल तारीख के लिए ऐसा कर दिया गया है लेकिन परमात्मा के लिए ऐसी ही बात है ये परमात्मा जो परमात्मा जिसने अवतार लिया उसका ऐसा ही है सूर्य में भी जो प्रकाश है वो परमात्मा ही का प्रकाश है परमात्मा ज्यादा प्रकाशित स्वरूप है कि जिस परमात्मा के प्रकाश से सूर्य प्रकाशित हो रहा हो है उसका प्रकाशित हो जाएगा परमात्मा जितना दिव्य है उसकी दिव्यता कुछ चंद्रमा की दिव्यता क्या होगी जिसके भी प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है सारी सृष्टि ही जिस परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो रही है तीनों लोग उजागर के माने तीनों लोग जो है उस परमात्मा से ही प्रकट हुए हैं और उसे परमात्मा ही के ज्ञान में प्रकाश में चेतना भी संभाषित सब्भाषित हो रहे हैं इसलिए परमात्मा तो सब जगह है ही है और पर परमात्मा सब जगह बहुत स्पष्ट है जो लोग परमात्मा को जानते है वे यह सब बात को समझते है परमात्मा कोई छुपा नहीं है सारा जगत परमात्मा ही रूप है परमात्मा ही की, की चेतना के द्वारा सारा जगत प्रकाशित भी हो रहा है उपलब्ध भी हो रहा है इसलिए परमात्मा कहीं छिपा नहीं परमात्मा छुपा होता तो ये जगत कैसे प्रकाशित होता ये तो खाने में ध्यान नहीं देते उस तरह परमात्मा की तरफ इसलिए अपनी बुद्धि में ऐसा लगता है जैसे परमात्मा को जानते ही नहीं परमात्मा दिखाई नहीं देता परमात्मा बिल्कुल साफ दिखाई देता तो उसी का वर्णन करते है ऐसा परमात्मा भी सर्वशक्तिमान परमात्मा उसके सामने सारी जगत की शक्तियाँ जो है उसी से उत्पन्न हुई है समस्त जगत की शक्तियाँ परमात्मा पर ही निर्भर है इसलिए परमात्मा सर्वशक्तिमान सर्वशक्ति मांगे कहा कहें ना तो ऐसे ऐसे शिव भगवान राम लक्ष्मण हैं उनके लिए तुम पूछो पूछोग कैसे उनको पहचाना तो उनको पहचानने देखिए रवि की दीप कर ली ने एक उदाहरण दे दिया कहते सूरज को भी देखने के लिए पहचानने के लिए क्या किसी को दीपक की जरूरत पड़ती है फिलहाल दीपक देखे सूरज निकला की नहीं निकला देखे सूरज कितना चमक रहा दीपक के प्रकाश में देखोगे ये तो बुद्धिहीनता की बात होगी ऐसी भगवान राम के तो लक्ष्मण को जितने सस्वी प्रकाशपान है तेजस्वी हैं, उनको पहचानना कुछ बात नहीं इतनी विशाल अब सब सब्जाने लगे आगे चल करके बताते हैं। की देखो कैसे इनकी शक्ति भगवान राम की कैसे है और सब राजाओं के बीच में वो किस प्रकार से पहचाने जाते थे अलग थे विशेषता उनकी किस प्रकार की थी वो सब अपने अंधों से जैसे जूतों ने जाना था वैसे वैसे फिर तो वर्णन करने लगते फिर देखो हैं देखो सीए स्वयं का सुमटे सुमे एक हुआ उसका विस्तार वर्धन करते हैं, है हैं लोग तो सुनाते हैं और इसमें भगवान की महिमा है फिर उसी प्रकार कि जो बातें पहले न कहीं गई हो वो भी यहाँ स्पष्ट हो जाती है इसमें दूतों की बात में फिर कहते हैं सीए स्वयं सीताजी के स्वयं वर्म के लिए देश देश के तमाम राज राजा एक सुमित सोहटे राजा लोग वहाँ इकट्ठे हुए असंभव और शब्दा और नाराज जन की प्रतिज्ञा थी कि जो धनुष तो उसके साथ सीता जी का विवाह कर दिया जाएगा, लेकिन कि इतने लोग आए, इतने शक्तिशाली लोग आए, लेकिन किसी से वो शंकर जी का धनुष तिल भर घूम सके चला नहीं भी नहीं भी पाए उठाने की तोड़ने की बात बात तोड़ने दूर हारे सकले अब वो जितने भी बीर थे एक से एक ऐसी लोग थे वो सब हार मान करके तो बैठ गए और तीन लोग माध्यम भटमानी सभता संग धन भानी और तो तीनों लोगों में जितने भी भटमानी बड़े बड़े वीर तीनों लोगों के थे शंकर जी के धनुष ने उनकी शक्ति शक्ति को भंग कर दिया तीनों लोक के, के माने है उसमें जोताओ में से भी आए हुए थे उनमें नाग लोक के भी लोग आए थे सुर असुर और मनुष्य ये तीनों कोट के प्राणी उसमें आए थे इसलिए वो बुद्धिया तीनों लोक माघे भटमानी तीनों लोगों के जितने भी सत्यशाही सब आए थे सब अपनी अपनी ताकत लगा के देख अब इससे मैंने भगवान राम की तुलना इन सबसे कर लो तीनों लोगों में जितने भी हैं है सुरसुर जितने भी हों मनुष्य जितने हों भगवान की शक्ति उनसे सबसे ज्यादा शक्तिशाली भगवान इसलिए उनके शक्ति का वर्णन हुआ अब तो कहते हैं सबक सकत संबोधन भानी ये सब लोग आए थे राजा लोग शंकर जी के धनुष को तोड़ने के लिए लेकिन शंकर जी के धनुष को तो नहीं सके लेकिन उस धनुष ने शक्ति शक्ति को तोड़ के रख दिया मैंने सबके सब झोटा हो गया ये सब राजा लोगों की शक्ति नष्ट हो गयी ये सारी शक्ति लगा करके देख लिए और निश्चक तो हो गए खोखले हो गए बैठ गए जान लिया के हमारे कोई ताकत नहीं है हम उसको कुछ नहीं लगाएगा भानी के माने भंजन से भानी बना धनु तो भानी मान धनुष ने सब राजाओं की शक्ति का भंजन कर दिया समाप्त कर दिया सक उठाए सरासुर मेरू और उदाहरण भी देखे विशेष रूप से की वो सरासुर के माने है बाणासुर बा जो बासुर था वो भी आया जो बाणा इतना सत्यशाली मेर पर्वत में उठा ले <coughs> सो, सो ही हार गए वो भी आकर के चला गया देख करके धनुष को और उससे भी उठाई नहीं उठा <coughs> ही हार वो अपने हृदय में उसने पहली शंकर जी का धनुष देख करके हार मान ली इसने रावण और बाण समय पा चुका रावण बाण छुआ नहीं हाथा रावण और बाणा सबने हाथ भी नहीं लगाया इसलिए दूती कहते हैं कि इसने गाने आकर के धनुष उठाया थोड़े वो तो बस यद्यप सुमेर पर्वत भी नहीं उठाया था लेकिन वो कहता था कि हम इतनी ताकत हमारे तो सुमेर पर्वत उठा लें, तो उसकी ताकत सुमेर पर्वत को उठा लेने जिसकी ताकत वो प्रसिद्ध थी उसकी वो भी आया लेकिन उसने क्या किया सो ही हारी धनुष को देख करके अपने मन में दूर से ही हार गया और गय कर फेरु कर फेरु उन्होंने हुआ धनुष का परिक्रमा कर लिया चला ये परिक्रमा करके चला गया धनुष का तो उसने वैसे तो उसको ये समझ में आ गया कि अगर हम धनुष उठाएंगे तो हमारी बदनामी होगी इससे अच्छा कोई न कोई बहाना बना तो बहाने उसने कहा ये वो भी शंकर जी का भक्त तो था तो उसने ये सोचा कि शंकर जी का धनुष हम कैसे तोड़े ये सपना शंकर जी भी तो हमारे हमारा देव हैं पूज्य हैं उनका धनुष हमें नहीं तोड़ना चाहिए इसलिए जैसे शंकर की पूजनी है जैसे धनुष भी हमारा पूजनी है इसलिए धनुष को अपना पूजनी बता करके उसका उसने घेरा लगाया परिक्रमा की और उसने चला गया रेगी देखो तो इज्जत अपनी बचा ली जाए इस प्रकार से हाँ कहकर के और चला गया ऐसे ही कहते तो हैं कि खेल और जय कव शिव शैल उठावा और जिसने खेल खेल में कैलाश सर्वर उठा दिया ये राहेश्वर ने सर पर्वत नहीं उठाया था, था। इसलिए उसके लिए शब्दों का प्रयोग किया कि उठा।, उठा सकता था लेकिन उठाया नहीं था लेकिन ब्राह्मण ने तो कैलाश पर्वत उठा दिया था कि कौतुक से उस शायद उठा जिसने कि खेल खेलने कैलाश पर्वत ही उठा लिया था तो कहते सूट ही सभा पर आरोपा हुआ वो भी उस सभा में आ गया चला गया वो, वो भी आकर के देख करके धनुष देख करके चला, और देखर के देखर के देखर के चला गया और उसने धनुष को उठाया राम घुवंश मनी सुपाल कहते हैं महामहिपाल वहा भगवान राम ने क्या किया भंजे उचाप प्रयास उन्होंने धनुष को ऐसे तोड़ दिया जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ दे कमल कमलनाल माने कमल की डंडी जो लंबी निकला वो तो बड़ी कोमल होती है उसको लेकर जैसे लक्ष्मण जी ने अपना जब महिमा का अपना वर्ण किया तो उन्होंने धनुष को कैसे तोड़ दे तोड़ो छत्तर के दंड जिन तब उठा बलोनाथ छत्तर दंड के समान तोड़ ऐसी हैं कमल माल के समान धन धन को भगवान राम ने तोड़ दिया उनके लिए कहा राजाओं ने इतनी इतनी बड़े बड़े शक्तिशाली राजाओं ने शक्ति लगा के देख लिया उनसे हटाई नहीं होता और कहा भगवान राम ने उसको छात्र में ऐसे तोड़ दिया की जैसे उसमें कोई शक्ति नहीं लगानी पड़ी कमल तो की दंडी की तरह तोड़ दिया उन्होंने आप समझ लो की दोनों में कितना अंतर है कहा भगवान राम की शक्ति और कहा इतने शक्तिशाली युद्धाल संार उन दोनों में है आगे देखिए सब इन सरो आए बहुत धात इतने आँख दिखाए दे राम बल निधन तीन करी बहु विनय बनी बन कीना राजन रामभल जैसे लखन पुन तैसे जिम गज हर किशोर के ताते देख तब बालक दो अपना पित करो आवत को चन रचना प्रिय लागे प्रेम प्रताप पीर रसतागे सभा समेत राव अनुरागे दूतन देन निछावर लागे कही अनी ते मुकाना धर्म विचार सदही सुखमाना तब उठ धूप वशिष्ठ कहू दीन पत्रिका जाए कथा सुनाये गुरु ही सब सादर दूत बुलाए कर रामचंद्र की जय पवन सुनुम की जय बोलो भाई प्रकार से ध्वस टूट गया लेकिन उसके बाद कहते हैं कि देखो इतना ही नहीं अब परशुराम जी से तुलना कर लो भगवान राम की ये कहते हैं कहते कैसे सुन सर्वोस्व भगु नायक आये फिर, फिर परशुराम जी भी आ गए और तो बड़े क्रोध में आए फिर और बहुत भांति तो तो ने आँख दिखाए उन्होंने बहुत तरह से आख दिखाई अब ये संक्षेप में ही सब बात कर रहे हैं इसलिए परशुराम ने आकर के फरसा दिखाया लक्ष्मण को डांटा सब राजाओं को डांटा जनक जी को भी डांटा और उन सबसे कहा किसने धनुष थोड़ा बताओ मारेंगे और काटेंगे इसे काट देंगे ये सब उन्होंने जितनी बातें कही तो ये कहते है की उन्होंने परशुराम ने प्रकार बहुत प्रकार से आख दिखाई बहुत प्रकार से डांटा फटकारा सब लोगों बड़ी गुस्सा के तो देख राम बल ही लेकिन फिर उनको भगवान राम की बात सुन में आई की बड़े शक्तिशाली है भगवान राम ने धनुष छोड़ा तो साधारण और फिर उनको ये भी को समझ में आ गया कि भगवान के अवतार उनकी शक्ति को देखा तो देख राम बल भगवान राम का बल देख करके निज धन उन्होंने अपना धनुष ही उनको दे दिया मान जैसे उनके सामने समर्पण कर दिया कोई हारता है जैसे धनुषधारी अस्त्र शस्त्र धारी, धारी कोई व्यक्ति हार जाए तो क्या करता है वो अपने औजारों को समर्पण कर देता है, है? सरेंडर कर दिया जो है अपने को दे तो उनके सामने समर्पित हो गए मैंने परिश्राम की भी शक्ति उनके सामने टीकी पड़ गयी बंद हो गयी और करी बहु बिने जब और फिर तो भगवान राम की बड़ी विनती करते रहे तो प्रार्थना करते हाथ जोड़ते रहे क्षमा मांगते रहे दो भाता कि तो तो के पत्र क्षमा के निधान तुम दोनों भाई हमको क्षमा करो ऐसे क्षमा मांगते हुए परशुराम जी बल में तपस्या करने के लिए चले गए तो परशुराम जी से भी ज्यादा शक्तिशाली है कि नहीं इनको समझाया दिखाया उनको महाराज दशरथ को समझाया दूतों ने कि हमने तो देखा कि सब राजाओं से क्या वो सब जिन परशुराम जी से छते थे उन परशुराम जी से ने भी उनके भगवान राम के सामने समर्पित कर लिया ऐसे महान है ही तो राजन राम अतुल बल जैसे तेज निधान जैसे राजन, जैसे की अतुल था धारि भगवान राम है तो तेज निधान लक्ष्मण ऐसे भी बड़े तेजस्वी है अब उनको लक्ष्मण जी की बात याद आ गई लक्ष्मण जी कम तोड़े लक्ष्मण जी ने धनुष नहीं तोड़ा है तो भी लक्ष्मण जी ने अपनी शक्ति का बढ़ने धनुष तोड़ने के पहले कर दिया तोड़ो छत्ता धनुष को काम तोड़ के धर दे और कामदारों खो पर ये पृथ्वी क्या है मूली की मूली की तरह से, से उखाड़े उखा लक्ष्मण जी ने अपने बल का वर्णन किया की कि हमारे लिए धनुष कुछ नहीं है तो तो तो लक्ष्मण जी भी ऐसी सत्यशाली है जैसा की उन्होंने बताया और फिर लक्ष्मण जी के बल को देखा भी जब राजाओ ने थोड़ा बातें करने लगे अपना बल दिखाने लगे युद्ध करने को तैयार हो गए तो लक्ष्मण जी ने जहां उनको डांट बताई वो ठंडे कर गए तो कहते कम्पा जाके, जिनके देखने से उस सब राजा लोग काटते थे काट उठे उनके राजा लोग देख करके लक्ष्मण जी इस प्रकार की डांट लगाई उनके सब को और किशोर के, के ताके जैसे सिंह का पुत्र जैसे बच्चा जो हो वो, वो अगर हाथी की तरफ देखे तो हाथी डर जाते है सिंह बच्चा चाहे छोटे से दिखाई दे हाथी बड़े बड़े हों, तो भी हाथी बिजरते हैं सिंह से। ऐसे ही लक्ष्मण इनके जी से सब राजा लोग भयभीत हो गए तो उन सब राजाओं को भयभीत कर देने वाले और उनसे भी ज्यादा तेजस्वी ये लक्ष्मण जी है वो भी हमने अपनी आँखों से देखा लक्ष्मण जी के तेज को तेज ने दूता ने बताया तो देख तब बालक दो प्रकार के हे देव कि हमने इस प्रकार ऐसी दोनों बालकों को जब देखा आपके दो पुत्रों को तो देखा की बड़े तेजस्वी बलवान शस्वी हैं, तो बस अब न आस को अब आख के करे कोई नहीं आता माने अब शब्द उनके सामने जो है कम लगने लगे अब उनसे श्रेष्ठ कोई हमको नहीं दिखाता ये भी एक मुहावरा नहीं आते तो मैंने कुछ कीमत नहीं दिखाई देती व्यस्त दिखाई देते है संसार में कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति हो कोई भी कैसा भी महान हो लेकिन भगवान राम के सामने उसकी कुछ बिनती मैंने ये समझ में आ गया तो दूत वचन रचना के लागी जब इस प्रकार से दूतों ने भगवान राम की महिमा को सुनाई तो सबको बहुत अच्छी लगी महाराज दशरथ ने सुनी बहुत सावधानी से सुनी उसको और देखा कि हाँ भगवान है तो उनको ये भी पता चल गया दूतों के बताने से कि किस प्रकार से यज्ञशाला का वर्णन एक तो भगवान राम की महिमा का भी वर्णन हो गया और दूसरे महाराज दशक ये भी जानना चाहते थे कि उस यज्ञशाला में किस किस प्रकार से भ्रष्ट कैसे कार्य सम्पन्न हुआ तो भी सब बता दिया राजा लोग इस प्रकार से आए थे और इस प्रकार धनुष उठाने की को कोशिश की अब इसमें तो संक्षेप में लिखा हुआ है लेकिन दूटो ने जब महाराज दशरथ को बताया होगा तब उन्होंने सब बातें बहुत विस्तार से बता दी होंगी कैसे सीता जी ने उनको जयमाल पहनाई कैसे सबके सब, सब जो है बाजे काजे बजने लगे कैसे सब प्रसन्न हो गए सभी बातें उन्होंने विस्तार सहित सब उसको दूटो ने बता दी जनक जी को महाराज दशर जी को ये पता चल गया तो बहुत प्रसन्न हो गए प्रेम उन दूटो ने जो ये बात बताई थी उसमें ये सब बातें थी मैंने दूट लोग जो हैं भगवान राम की महिमा का वर्णन कर रहे थे तो प्रेम पूर्वक कर रहे थे मैंने उनकी प्रशंसा ऐसे नहीं कर रहे थे जैसा देखा तो किसी का वर्णन कहीं कर दिया उनके साथ में दूटो के हृदय में भगवान राम के प्रति प्रेम भी हो गया अपने करके उनको लगने लगे थे उनमें भक्तिभाव आ गयी बस ऐसे करके प्रताप वीर रस भगवान राम के प्रताप का वर्णन कर रहे हैं तो उनकी बात में भी उसी प्रकार का जोर जैसे कोई युद्ध का वर्णन करता, तो करता है करता, तो बड़े उत्साह से वर्णन करता है जहाँ देवता का वर्णन करता है तो बड़े उत्साह से करता है ऐसे इन दूतों ने भी जब इनका भगवान राम के का किया, उनकी शक्ति का वर्णन किया तो उनके वाणी में भी उसी प्रकार का उत्साह आ गया वैसे ही बाणी भी जो है तेजस्वी गई तो इस प्रकार से बोल करके बड़े उत्साह के साथ में बड़े प्रेम के साथ में भगवान की सब कथा दूतो ने सुना दी सभा समेत रावण रागे तो महाराज दशरथ भी अनुरागे मन प्रसन्न हो गए उनके हृदय में भी प्रेम उत्पन्न हो गया और सब जितनी सभा बैठी हुई थी वो भी सब प्रसन्न हो गए सुनकर कि भगवान राम ने इस प्रकार धन तोड़ दिया जी ने जयाला पहना दी इसके मन भगवान राम का वहाँ इस प्रकार विवाह हो गया सब प्रसन्न दूतो ने देने निछावर लागे अब जब प्रसन्न हुए तो दूतों को निछावर देने लगे निछावर देना मन प्रसन्नता का सूचक है ये परंपरा इस प्रकार की बना देगी जब प्रश्न हो है तो उसने घर से निकाल करके कुछ दो तो उनको देने के लिए निकाल निकाल करके प्रसन्नता में ये सब जितने सभा के लोग लगे, महाराज तो दूतों को मिछावर देने लगे लेकिन दूतों ने मिछावर ली नहीं वो क्या कहते है कही अनित थे मुँह नहीं काना तो वो कहे तो बड़ी अनीत की बात है और कानून लिए कानून लिए उन्होंने कहा तो इतनी बड़ी अनीति है कि इसको तो हम सुनेंगे भी नहीं कि निछावर लेने की बात अगर वो कहते हैं निछावर ले लो ना, ना, ना, ना, ना, ना, ना, तो ना मैं कान बंद कर दी गई नहीं सुनेंगे इस तो बात को क्या अनीत की बात हो गई इसमें धर्म विचार सुनाना तो यही धर्म है निछावर लेना अब निछावर सब्जे छोड़ी दी जाती है अब यहाँ निछावर क्योंकि जन के इसलिए ये कुछ नगर से आए हैं उस राजा के दूत हैं, जिनकी पुत्री का विवाह महाराज दशरथ के पुत्र से हुआ इसलिए अब महाराज दशरथ अगर कुछ दूतों को देते हैं तो नहीं दे पानी पिला तो पानी भी नहीं दिए ये परम्परा उनका खाएंगे भी, भी नहीं उनका पानी भी नहीं पियेंगे मिछावर देंगे तो मिछावर भी नहीं देंगे तब तो ऐसा नहीं है की वहाँ पे जो है वो कोई जनक जी आवे तो पानी न पिए और वो इस प्रकार का करें अब ये की अगर जनक जी के नगर से भी कोई आता है तो भी जानता हमारे नगर की पुत्री जो है वो इस नगर में बिहारी है इसलिए इस नगर भर में कहीं पानी नहीं, तो नहीं।, नहीं, तो नहीं, नहीं।, नहीं है देखो उनके देंगे तो बात नहीं किया जहाँ जिसको दिया सिद्धांत वो सिद्धांत उसके बीच में ये है की जहाँ दान दिया जाता है वहाँ दिया नहीं जाता दे करके वापस न ले लोकाल नहीं है जहाँ से दान विवाह क्या होता है कन्यादान की प्रथा है। एक दान है और ये विवाह की प्रथा को भारतीय संस्कृति में इसको धर्म के साथ जोड़ करके दान का रूप प्रदान किया गया माता पिता जो है कन्या का दान करते और इसको एक बड़ा जैसे समस्त दान है वो हो उनका अपना अपना दानों का सबका का, का मूल्य है उनकी महिमा दानों की है उनके फल बताए गए हैं इसी प्रकार से कन्या का भी फल तुन, है धर्म का कार्य है ऐसे प्रसिद्ध जहाँ दान दिया तो उसको दान के बाद फिर कन्या दूसरे की हो गई अब वो कन्या अपनी नहीं रहेगी अब उसकी कन्या के ऊपर अधिकार नहीं रहेगा कन्या के साथ में जो कुछ भी और दान दे दिया जो कुछ धनिक्याग जो कुछ दे दिया वो भी दे दिया वो भी अब अपना नहीं है उसको फिर अपने घर में रखते हैं न उसको तो लेते हैं न स्वीकार करते हैं न अपना मानते हैं दान दी हुई वस्तु के प्रति अपना ममत तो भाव पर नहीं होना चाहिए सिद्धांत तो दान, दान दे और उसमें का भाव दान देने के बाद अभी हमारी नहीं दूसरी की जैसे किसी दूसरे की वस्तु खरीदी तो उसके बदले में पैसा दिया जो पैसा दिया तो अब वो वस्तु मिल गई पैसा अभी दूसरे का हो गया तो जिसने वस्तु दी पैसा मिलता है उस पैसे पर हमारा अधिकार नहीं पहले हमारे पास पैसा था हमारा था अब ये दूसरे का पैसा हो गया जो यहाँ पे नियम है उसी प्रकार ऐसी बदले में कोई वस्तु नहीं ली जाती लेकिन जिस वस्तु का दान दे दिया गया तो दे दिया गया बस वो अब दूसरे की हो गई उसको बात असर लेना नहीं है उसका कोई अधिकार नहीं मूल बात इस प्रकार की इसलिए जो ये है व्यवस्था के अंतर्गत जो हो सभी लोग जितने भी है परिवार के लोग उसके मधुर पक्ष के जितने भी लोग हैं, वे सभी लोग उस दान में मानो सम्मिलित होते हैं और जिसको वो दान दे दिया है, गया उसमें सोई सो उसे लेने का स्वीकार नहीं होता करता इस प्रकार की स्थिति अब देखो पश्चिमी विवाह पद्धति में और भारतीय विवाह पद्धति में बहुत अंतर हो गया भावनाओं का कितना अंतर हो गया और पश्चिम का विवाह इसीलिए बहुत कमजोर इतना कमजोर है कि कभी भी वो टूट सकता है उसमें कोई दम नहीं है विवाह के लेकिन भारतीय इस प्रकार जहां दान के रूप में इस प्रकार से प्राप्त तो हुआ को प्राप्त किया तो अब इसका रूप ही दूसरा हो गया भावना दूसरे प्रकार की हो गई लेकिन ये समाज को संसार ऐसा है कि विकृतियाँ उत्पन्न होती रहती विकार उत्पन्न होते रहते बिगड़ता रहता चाहे जितने अच्छे सिद्धांत हो चाहे जितना अच्छा दर्शन हो चाहे जितनी अच्छी मान्यता हो बिगड़ जाती है थोड़े तो दिन के बाद जो अधिकारी व्यक्ति है ये उसको देते। उनके कारण से जो ये है जितनी परंपराएं हैं वो बिगड़ती रहती हैं तो आवश्यक ये है कि एक समय में जबकि ये सब बनाए गए इनके ऊपर विचार किया गया तो लोगो ने समय लगाया बैठे विचार किया नियम बनाए उनका समाज में पालन कराया परम्पराए चली तो देखो कितना मेहनत किया आज इतना भी नहीं होता कि तो उन परंपराओं को जितनी बना दी गई बनाए रखें उनकी अच्छा कमजोर हो जाते हैं लोगे सबको घेरना पड़े सबसे पूछना सब सब पड़े सबको लगाना पड़े यही परंपरा बनाओ ये देखते है इस प्रकार से यह जूतों ने भी वहाँ जो लिए दक्षिणा देने के लिए कोशिश की इछावत दी गयी